शिव शिवपुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वर शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करते हुए पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए तब हिमाचल मेना मेरू और मंद्राचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो जब उन सब की बात सुनकर पार्वती ने कहा पिताजी माताजी तथा मेरे सभी बांधव मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है अस्तु इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन ले जिन्होंने रोज से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्तवशल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूँगी आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाए महादेव जी संतुष्ट होंगे ही इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है उन्होंने कामदेव को जलाया है जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है उन भगवान शंकर को न केवल तपस्या से यही बुलाऊंगी महाभागण आप यह जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है जब मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ सुमधुर भाषण करने वाली पर पर्वत राजकुमारी शिवा माता मेनका भाई मैनाक, पिता हिमालय और मंदराचल आदि से उपरयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत गिरराज सुमेरु आदि गिरिराज गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए उन सब के चले जाने पर सखियों से खिली हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी मुनिश्रेष्ठ देवताओं असुरों मनुष्यों और चराचर प्राणियों से ही समस्त जिलों की उस महती तपस्या से संतुप संतप्त हो उठी उस समय समस्त देवता असुर यक्ष किन्नर चारण सिद्ध श्राध्य मुनि विद्याधर बड़े बड़े नाग प्रजापति गुहयक तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विहवलता के साथ सुमेरी पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे वहां आ मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा प्रभो जगत के संतप्त होने का क्या कारण है उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरजा की तपस्या का फल है यह जानकर मैं उन सब के साथ शीघ्र ही क्षेर सागर को गया वहाँ जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था वहां पहुंचकर देखा भगवान श्रीहरि सुखद आसन पर विराजमान है देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणामपूर्वक उनकी स्तुति की और कहा महाविष्णु तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं आप हमें बचाइए बचाइए हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष सैया पर बैठे हुए भगवान श्री लक्ष्मीपति हमसे बोले